यद्यार, यद्यार, लगाएंगे परे परम तप द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ द्रव्यमयात यज्ञात द्रव्य द्रव्यमय यज्ञ कार्य किया भाष्य कार्य ने द्रव्य द्रव्य से यज्ञ द्रव्य से यज्ञ जो जो यज्ञ द्रव्य के द्वारा साध्य हैं द्रव्य कार्य है धन अन्न ये सभी चीजें जिसमें सुवर्णत और अन्य आदि का प्रयोग होता है उनको क्या कहेंगे द्रव्यज्ञ द्रव्य यज्ञ है तो ज्ञान यज्ञ तो ये जितने यज्ञ है ना चलो कहा द्रव्य से शाद यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेयान ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है द्रव्य से शाद यज्ञों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ क्यों सुश्रेष्ठ है तो भाष्य में बताया जाएगा क्योंकि द्रव्य में यज्ञ जन्म मृत्यु रूप फल को देने वाले हैं द्रव्य में यज्ञ से अभी फल तो मिलेगा आपको धन मिलेगा पशु मिलेगा स्वर्ग मिलेगा सब मिलेगा पर जन्म मृत्यु का रुकेगा क्या, क्या? तो भाषादारेंगे ये द्रव्य में यज्ञ जन्म मृत्यु रूप फल को देने वाला है तथा ज्ञान यज्ञ ये हाँ ये जन्म मृत्यु रूप फल को देने वाला नहीं, नहीं है इसलिए सबसे श्रेष्ठ है और लगाएंगे पार्थ सर्वम कर्म अखिलम सभी कर्म बिना प्रतिबंध के अधिलम कर्त क्रिया भाषा की सभी कर्म बिना प्रतिबंध के ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं सभी कर्म किस में समाप्त हो जाते हैं ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं मतलब तो सभी कर्म ज्ञान में अंतर्भूत हो जाते हैं सभी कर्म ज्ञान में अंतर्भूत अर्थात सभी कर्मो का ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है और कैसे अखिलम करके आ प्रतिबंधम सभी कर्मों का बिना प्रतिबंध के या सभी कर्मों का बिना रुकावट से, से मतलब ऐसा है ना कर्म के अवरोध होने का मतलब है कि कर्म ने फल देना बंद कर दिया जैसे कि अग्नि की दाहकत तो शक्ति का अवरोध होता है कब जब तुम मणि रख देते हैं ना चंद्रकांत मणि तो अग्नि की दाहकत तो शक्ति का अवरोध हो जाता है वैसे ही कर्म का का प्रति अवरोध होने का मतलब क्या है की कर्म समय फल नहीं देता है तो यहाँ पर क्या है बिना प्रतिबंध के मतलब क्या है कि ऐसा नहीं होता है कि अभी कर्म ने फल देना बंद कर दिया और बाद में दे ऐसी बात हाँ इसलिए कहा बिना प्रतिबंध के प्रतिबंध होगा तो उस समय फल नहीं देगा बाद में दे सकता है तो कर्म बिना प्रतिबंध के ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं मतलब कर्म बिना किसी प्रतिबंध के ज्ञान में अंतर्भूत हो जाते हैं जैसे की किसी के पास सौ रुपये मिल गए तो एक रुपये दो रूपये सब मिल गया तो ज्ञान जिसके पास हो गया तो ज्ञान का फल मुख्य हो गया तो कुछ शेष रहा क्या यही है ये सभी कर्मों का बिना किसी प्रतिबंध के ज्ञान में अंतर्भाव हो जाता है तो सबसे बड़ा कौन है ज्ञान हाँ लगाएंगे भक्त में प्रेय द्रव्य माध द्रव्य माध क्या है द्रव्य साधन से अध्यात् द्रव्य साधन से साध द्रव्य साधन से साध साधन क्या है द्रव्य साध कौन है तो यहाँ पर क्या है द्रव्य मयाद कार्य किया है? द्रव्य साधन साध्या द्रव्य मयाद का द्रव्य साधन से साध्य यज्ञों की अपेक्षा ठीक हाँ। है यज्ञात हाँ श्रेष्ठ कौन है ज्ञानी यज्ञ लग गया की द्रव्य साधन से साध्य यज्ञों की अपेक्षा ज्ञानी यज्ञ श्रेष्ठ है क्यों श्रेष्ठ है तो बताते है। ही करते क्योंकि क्योंकि द्रव्य में यज्ञ जन्म मृत्यु रूप फल को देने वाला है द्रव्य में यज्ञ जन्म मृत्यु रूप फल को देने वाला है ज्ञान यज्ञ न फल आरभ का ज्ञान यज्ञ जन्म मृत्यु रूप फल को देने वाला नहीं है अतः श्रेयान इसलिए श्रेष्ठ है कौन श्रेष्ठ है हाँ श्रेयान कर्त प्रशस्त करा प्रशस्त करा कर श्रेष्ठ या प्रशंसनीय इसलिए ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है अत्यंत प्रशंसनीय है कैसे श्रेष्ठ है कथम मतलब कैसे ज्ञान यज्ञ कैसे प्रशंसनीय है यथाकर्थ है क्योंकि सर्वम कर्म सर्वम कर्स किया है क्या समस्तम अभिलम कर्थ आप बिना कि किसी प्रतिबंध के अप्रतिबद्ध होकर अर्थ ज्ञाने का अर्थ है यहाँ पर मोक्ष ज्ञाने के बाद क्या जोड़ा है भाष्यकार ने मोक्ष साधने मोक्ष साधन कौन है ज्ञान है का किया है मोक्ष साधने ज्ञाने अच्छा ज्ञाने को समझाने के लिए भाष्यकार जोड़ते हैं क्या शब्द मुख्य में और एक शब्द क्या जोड़ा है सर्वता सर्वथा संप्रतोदक संप्रचोधक स्थानीय सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान सब ओर से परिपूर्ण जलाशय हो और छोटे छोटे कूप हो वा और वापी हो छोटे छोटे कूप वापी हो और सब ओर से परिपूर्ण जलाशय हो तो, शागे तो, शागे तो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय में हो जाएगा जो छोटे छोटे होता है। वही बता रहे हैं कि सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान मोक्ष के साधन ज्ञान में मोक्ष का साधन ज्ञान किसके समान है सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के समान मोक्ष के साधन ज्ञान में सभी कर्म का बिना किसी रुकावट से अंतर्भाव हो जाता है जलाशय के समान मोक्ष के साधन ज्ञान में बिना किसी रुकावट के सभी कर्म अंतर्भूत हो जाते हैं लग तो गया परिस अंतर्भवती अंतर्भवती से अंतर्भूत अंतर अंतर होता है कौन अंतर्भूत होता है कर्म किसमें अंतर्भूत होता है ज्ञान जो है ना मुक्त का साधन है अब इसको एक उपनिषद पर समझाते हैं जो जुआ खेल जानते हो दू, दूत क्रीड़ा अभी होली के समय खेलता है लोग होली और दिवाली को विशेष रूप से खेलते हैं लोग जुआ जो नहीं खेलते हैं वो भी खेलना चाहिए उस समय खेलेंगे समाज में क्या है ये बीमारी है उसको क्या कहना चाहिए अभिशाप दूत क्रीडा की शास्त्रों में बहुत निंदा की गई है ये निषिद्ध कर्म महा है महानिषि कर्म है इसको खेलता है वो यज्ञ है ना है? राज सुयज्ञ के अंतर्गत दूत क्रीडा का विधान है उसकी विधि है वैसे खेलना निषिध राजमाती है अच्छी अच्छो से जुआ खेलता है राजन्यम बीनाती राजाओं को दिखता है तो का अंग माना गया है तो वहाँ विधि है वहाँ और खेलना निषि छोड़ तो दूत तो किसी दूत विशेष में क्या चार पैसे होते हैं वहाँ कृत द्वापर त्रेता ऐसे नाम है तो बड़े पासे का नाम क्या है कृत क्या नाम है उसका कृत तो कृत और द्वापर त्रेता सतयुग ऐसे पासों के नाम है तो कृत नामक पासे को सबसे बड़ा माना गया है तो जो उसको जीत लेगा ना कृत को वो एक पासे कृत नाम वाले पासे पासा समझते है किसको फेंकते है नीत हाँ हम इसको तो फेंकते हैं उसको पासा भी कहते हैं संस्कृत में अक्ष हिंदी में उसको पासा कहते हैं कौड़ी जानते हो कौड़ी कौड़ी कौड़ी होती है ना इसमें बड़ी बड़ी सफेद कौड़ी से भी लोग जुआ खेलता है इमली तो दीप पे भी खेलता है दाव बोलते ऊपर गिरेगा तुम्हारा नीचे गिरेगा तो हमारा और रुपए के सिक्के होते हैं ना इनसे भी खेल सकते हैं पहले से बोलो ऊपर के नीचे और वही डाव लगाइए फिर उसको खेल दीजिए ऐसा ऐसा तो कृत नामक पास को जो जीत लेता है वो क्या स्पेस अन्य पासो को भी जीत लेता है ऐसा है अब लगाइए यथा कृताय अधरे या है ना या अधरे आया ऐसा पदक्षेप है संयम की एवं एनम यथा कैसे जैसे यहाँ कुछ अध्ययन करना जैसे जूत क्रीडा में जैसे जुआ के खेल में कृत नामक पासे को जीतने वाला मनुष्य कृत नामक पासे को जीतने वाला मनुष्य कृताय कैसे कृत नामक पासे को जीतने वाला, वाला, वाला, वाला मनुष्य अधरे कर्त है नीचे से और तो अया कर्थ है तीन पासो को नीचे से तीन पासो को संयम की कर्त जीत लेता है अच्छा तो ऐसा लगाएंगे जैसे जैसे ऐसा लगाना जैसे कृत नामक पास को जीत लेने पर नीचे के तीन पासे अपने आप जीत लिए जाते हैं या जीते हुए खो जाते हैं जैसे कृषि नामक फासे को जीत लेने पर हेक के नीचे के तीन पास जीत लिए जाते हैं लग गया से जीत लिए जाते हैं एवं कर्त इसी प्रकार एनम कर इसी। इसी किस व्यक्ति को देखेंगे अभी अब जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ध्यान देना यद वेद यथेद मिला यह तद वेद यथेदोग्यो के एक ब्रह्म ज्ञानी रेख की कथा ही है रईत तो ब्रह्म ज्ञानी है वहाँ ये बताया गया है रेखु जिस तत्व को जानता है और उस तत्व को यदि कोई दूसरा मनुष्य जानता है तो वो उस सभी फल को पा जाता है किस फल को की प्रजा जो कुछ पुण्य कर्म करती है प्रजा जो कुछ धर्म कर्म करती है उस प्रजा के सभी कर्मो के फल को पा जाता है कौन पा जाता है रईक जिसे जानता है रेखु जिस तत्व को जानता है उस तत्व को जानने वाला व्यक्ति सभी शुभ कर्मों के फल को पा जाता है तो ध्यान तो देना रेख के पास से रेख किसे जानता है ब्रह्म को जानता है ने? और उसको जो जानता है मतलब दूसरे के पास रेख की तरह यदि दूसरे के पास ब्रह्म ज्ञान है तो वो सभी फल को पा जाता है तो लोग ज्ञान के फल के अंतर्गत ज्ञान मतलब ज्ञान के अंतर्गत सब कर्म आ गए ज्ञान के अंतर्गत और ज्ञान के फल के अंतर्गत क्या है कि सभी फल आगे ज्ञान के अंतर्गत सभी कर्म और ज्ञान के फल के अंतर्गत सभी कर्मों के फल हो गया अब लगा लीजिए सह यत सह वेद सहयत वेद सह से क्या लेना है यहाँ पर रेख सहय जिसे जानता है क्या कहेंगे सह का से लेना यत वेद कर जिसे जानता है या रकु जिस तत्व को जानता है रैकु जिसे जिसे जानता है यह तदवेद तद यह वेद और उसको जो व्यक्ति जानता है तत्कर्थ उसको कौन रख के जाने हुए विषय को रखे जाने हुए तत्व को तब यह वेद उसको जो नाना जानता नाना है लग गया उसको जो नाना नाना है। जानता है अब लगाएंगे का है तत् सर्वम अभि समिति अच्छा एनम था ना ऊपर एनम कर थे इसको यहाँ एनम लेना ठीक रहेगा एनम करना यहाँ ठीक रहेगा कैसे समझेंगे सह यद वेद है कुछ इसको जानता है सत्य है उस विषय को या उस तत्व को यह वेद जो जानता है और एनम का करना ऊपर एनम है ना mm. एनम है इसको इसको मतलब ऐसा जानने वाले को सत सर्वम अभि समय वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है सत सर्वम अभि समय वह सब कुछ प्राप्त हो जाता है क्या प्रजा यद चिंता साधु कुरंती प्रजा जो कुछ साधु कर्म करती है प्रजा जो कुछ उत्तम कर्म करती है तो प्रजा उत्तम कर्म करती है और वो सब कुछ पा जाता है मतलब सभी कर्मों का फल पा जाता है तो जिसके पास ज्ञान है ना तो ज्ञान के अंतर्गत क्या आ सभी कर्म तो ये मतलब है कुछ उसको फिर से नहीं रहता है वो इच्छा नहीं रहती पाने की लगाएंगे तर विशिष्टम ज्ञान तरवी प्राप्त से तरवी कर तो यह विशिष्ट ज्ञान किस उपाय से प्राप्त होता है तरवी कर तो तद से पूर्व में कहा गया ये विशिष्ट ज्ञान से में वर्णित में वर्णित यह विशिष्ट ज्ञान किस साधन से प्राप्त होता है विशिष्ट ज्ञान हुआ नव्य कर्म उसी के अंतर्गत आ गए कहा जाता है देखो तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न से व्यान ज्ञानीन तत्व दर्शिना तद विधि तद विधि प्रणिपातेना परिपृशन लगाइए सेवया उपेशन तत्व तत्वर्शि प्रणिपातेन सेवयाश्न तद विधि क्या प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्न तद विधि प्रणाम सेवा और अच्छी प्रकार प्रश्न के द्वारा तद विधि उसको जानो भाष्य के अनुसार जो है ना उसको जानो अच्छा अब ध्यान देना क्या है यहाँ पर प्रणाम के द्वारा सेवा के द्वारा और प्रश्न के द्वारा उसको जानो दिखाना पुस्तक थोड़ा ये ये पाठ है प्राप्त इसमें पाठ है उसमें क्या है प्राप्यते प्राप्यते है ना आप में क्या है हाँ इसमें प्राप्यते पाठ है जिस विधि से ऐसा लगाना मतलब यहाँ प्राप्यते ही पाठ ठीक है प्राप्यते प्राप्यते ये सीधे तो इसका चार्थ हो गया जिस विधि से ज्ञान प्राप्त होता है क्या जिस विधि से ज्ञान प्राप्त होता है अच्छा हो हो तो फिर अन्वय का क्रम भी बदलेगा है फिर अन्वय का क्रम भी बदलेगा है तो अब ऐसा लगाएंगे आ, फिर दोबारा अन्वय करना तब विधि का चलो पहले यह शब्दार्थ देखना प्राप्त के स्थान पर क्या प्राप्त थे एन विधि ना प्राप्त थे जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तद विधि उसको जानो किसको जानो ज्ञान प्राप्ति की विधि को जानो ये भाष्य के अनुसार प्राप्त होता है जिस विधि से क्या प्राप्त होता है ज्ञान जो अवसरणिका में था ना ज्ञान प्राप्त थे तो जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है तद विधि उस विधि को जानो उस विधि को तो अब तट का क्या अर्थ हुआ जो कि जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उस विधि को जानो ठीक है हाँ मतलब ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो ज्ञान प्राप्ति के साधन हो गया भाष्य के अनुसार तट विद्धि का अलग में होगा ठीक है विधि अर्थ है जानो विधि का क्या है और ये विद्धि भाष्यकार ने किया है विजानी ही विधि का ने बीजान अर्थ किया है और इतना जो है ना पंक्तियां जो आ गई है ना प्रणिपाते ने अध्याय किया है एन बीना प्राप्त का भाष्यकार ने क्या किया है अध्यय किया है तो अर्थ हो जाएगा जिस विधि के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उस विधि को जानो अथवा ज्ञान प्राप्ति की विधि को जानो ज्ञान प्राप्ति की या ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो ज्ञान प्राप्ति के तद विधि का अलग अन्वय करेंगे तद विद्धि का अलग होगा पहले हमने जैसा अन्वय बताया था ना वो इस भाष्य के अनुसार नहीं है हालांकि वैसा भी लोग अनुभव करते हैं कि प्रणाम सेवा और अच्छी प्रकार प्रश्नों के द्वारा आत्म तत्व को जानो ऐसा भी है लेकिन भाष्यकार ने जैसा अर्थ किया शंकर भाष्य अनुसार वो तो ये है की जिस विधि से ज्ञान प्राप्त होता उस विधि को जानो या ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो तो ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो तो ज्ञान प्राप्ति के साधन क्या है प्रणिपात सेवाया परिप्रश्न की प्रणिपात सेवा और पर... परिप्रश्न के द्वारा जानो जानो को फिर बाद में भी लगा सकते हैं नहीं जान अभी देखेंगे भाषाकार क्या लगा रहे हैं उसी तरह से लेंगे या ऐसा लगा लो भाष्य के सारे चलो फिर हमें बता देंगे ठीक है तो यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा है प्रणाम प्रणिपात है ना प्रणिपात प्रश्न और सेवा यहाँ तीन बातें आई है ना तो यह ध्यान लेना एक नियम है पाठक क्रमाद अर्थक्रमो बलियान पाठक क्रमाद अर्थक क्रमो बलियान पाठक क्रम की अपेक्षा अर्थक्रम बलवान होता है नियम है पाठक क्रम की अपेक्षा अर्थक क्रम बलवान होता है वेदों में आता है अग्नि अग्निहोत्रम जो होती यवागुम फचती अग्निहोत्रम जो होती यवागुम फचती इस अग्निहोत्र होम करता है और यवागु पाक करता है तो यदि अग्नि होत होम बना लिया अग्नि होत होम कर लिया तो बाद में यवागु पाक करना व्यक्त हो जाएगा क्या होगा हो जाएगा यदि तो यवागु पाग अदृष्ट प्रयोजन के लिए तो अदृश्य नहीं दृष्ट फल संभव होने पर अदृष्ट की कल्पना नहीं की जाती है तो यदि पहले अग्नि होत होम कर लेंगे तो यवागू का कोई उपयोग नहीं होगा इसलिए पहले क्या करना पड़ेगा यवागु पाक करना पड़ेगा उसी के द्वारा अग्निवम करना पड़ेगा तो आगू पाप क्यों करना अग्निहोत्र होम के लिए तो पाठक क्रम क्या है अग्निहोत्री यह पाठक्रम है पाठक्रम में अग्निहोत्र होने प्राप्त है युवागू पाक बाद में प्राप्त है तो करना क्या पड़ेगा अर्थक्रम के अनुसार पहले युवागू पाक करना पड़ेगा बाद में उसके अग्निहोत्र होम करना पड़ेगा युवागु जानते हैं उनको हिंदी लपी कहते हैं पतला हलुआ हलुआ होता है कैसा कड़ा होता है ना और उसको पतला पतला रहेगा वो पानी अधिक रहेगा पतला रहेगा तो उसको कहते है हाँ, हैं यवागु वाहू लस्ती भी कहते हैं वो है पतला नहीं रहता नमकीन बनाते हैं वो भी नमकीन नहीं बनाते अच्छा अच्छा हाँ ये पतला होता है हलवा थोड़ा गाढ़ा होता है ये अंतर है तो तो पाठक्रम से क्रम बलवान होता है तो प्रश्न पहले होगा कि सेवा पहले होगी अनुसार सेवा हाँ व्याख्याकारों ने बहुत लिखा है दूसरी व्याख्याकारों ने तो प्रणाम के द्वारा सेवा के द्वारा और अच्छी प्रकार के द्वारा कभी जो है ना उनसे प्राप्त हुआ ज्ञान सार्थक होता है नहीं तो ज्ञान सार्थक नहीं होता है पंक्ति लगाएंगे तो यहाँ पर भी देखेंगे भाषण में आचार्य अभिगम्य आचार्य के पास विधि से जाकर आचार्य के पास आचार्य के पास विधि से जाकर सद विदि वो उपनिषद में आता है ना सद विज्ञानार्थम सह गुरु में श्रोतियम ब्रह्म को सद विज्ञानार्थम सह गुरु मुमुक्षु आत्म तत्व को जानने के लिए गुरु के ही पास जाए।, इसके पास जाए और कैसे जाए समित हाथ में समित लेकर जाए समिधा लेकर के जाए बात है वो ब्रह्म आचार्य महर्षि सब ए, में रहते थे और वो ऋषि होते थे होम करते थे होम के लिए समिधा काष्ट की जरूरत पड़ती है इसलिए वहां का आ गया समित पानी लेकर जाए है समित पानी लेकर के ले जाए हाथ तो के समुदा लेकर जाए सोना चांदी लेकर जाए कहते जो मुमु है घर छोड़ कर आया उसके पास द्रव्य होगा क्या नहीं होगा सभी बोला समित लेकर जाए यदि कोई यती सन्यासी है तो समिद का उपयोग नहीं है तो कहते हैं उसका वो उस दंत ले जाए आनंद लेते हैं दंत धावन का उपलक्षण समुद्र वो तो तो होम नहीं करेगा तो बोले तुम उपयोगी वस्तु लेकर जाए तो जैसा विधान है वैसा जाना चाहिए और संसार अग्नि के समान है और इसके बीच में हम जल रहे हैं तो ऐसा जब होता है ना संसार को जो प्रचंड अग्नि के समान मानता है उसे सोचता है कि मैं इसमें जल रहा हूँ वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए जाता है गुरु के कल्याण होता है तो वो जिज्ञासा है ना उसमें ऐसा अब हम पाठ लगाएंगे कहा है तो कणी काटे का अर्थ करते हैं प्रकर्षण प्रकर्षण का से प्रकर्ष रूप से अथवा अच्छी प्रकार नीचे गिरना अच्छी प्रकार बिल्कुल लेट जाते हैं ना गिर जाते हैं अच्छी प्रकार नीचे गिरना मतलब अच्छी प्रकार नीचे लेट दंड अच्छी प्रकार नीचे गिरना ये प्रणिपात है अच्छी प्रकार नीचे गिरने को क्या कहते हैं अच्छी प्रकार कहा है मतलब ऐसा ना गिरे की हाथ पेड़ टूट जाए एक <laughs> प्रकार पेड़ लगा दिया जिसने अच्छी प्रकार नीचे गिरने को क्या कहते हैं प्रणिपाह प्रणिकाह प्रकार से किया है ने दीर्घ नमस्कार दीर्घ नमस्कार करते है साष्टांग नमस्कार शास्तांग ये भी किया भगवान को और गुरुदेव को प्रणाम लोग कैसे करते हैं साष्टांग करते हैं खड़े खड़े अपने से, से श्रेष्ठ जनों को प्रणाम करना यह सनातन धर्म की भीति नहीं है अष्टांग अष्टांग प्रणाम या पंचांग प्रणाम का भी विधान है पंचांग प्रणाम क्या झुक करके धरती में सिर लगा देना धरती में हाँ वो पंचांग प्रणाम है झुक करके धरती में लगाना वो हो गया पंचांग प्रणाम है पूरा लेट कर प्रणाम करना वो अष्टांग प्रणाम हो गया हाँ ये दो का विधान है ये खड़े खड़े श्रेष्ठ को प्रणाम करना सनातन संस्कृति में ये तो विदेशों में होता है ना नमस्ते वमस्ते उनका है अपनी संस्कृति में ऐसा है तो तो स्वामी है प्रणित अर्थ करते हैं भाषा प्रकृष्ठ रूप से नीचे गिरना रूप से नीचे झुकना भी कर सकते हैं प्रकृष्ठ रूप से नीचे गिरना प्रणिकात है और प्रणिसात करते अर्थ दीर्घ नमस्कार दीर्घ नमस्कार का क्या अर्थ होता है यहाँ पर हाँ साष्टांग है ना अष्टांग प्रणाम तो प्रणाम करके फिर क्या है तेन तेन है ना तेन कर उससे किससे प्रणाम करते कथ, कथं, बंधन कथ कथम बंधा कथम बंधन कैसे होता है मोक्षा कथम मोक्ष कैसे होता है विद्या क्या विद्या क्या है अविद्या क्या और अविद्या कैसे होती है विद्या क्या है, है और अविद्या क्या है इस प्रकार अभिप्रश्न करके आधार से क्या पूछना है बंधन कैसे होता है और मोक्ष कैसे होता है विद्या क्या है और अविद्या क्या है इस प्रकार प्रश्न करके और सेवजा का गुरु सु गुरु सेवा के द्वारा अच्छा अब देखेंगे एवं प्रसरण आदि ना इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा प्रश्रय करते विनम्रता प्रश्रय का क्या थे हाँ विनम्रता विनम्रता केवल वाणी में नहीं होना चाहिए तभी सेवैया भी भगवान ने कहा है इसीलिए है ना हाँ सेवैया इसीलिए कहा है ना कि वो तो वाणी से विनम्रता से काम नहीं चलेगा सेवैया ऐसा इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा आदि से समीक्षा श्रद्धा समाधान जो भी देवी संपद है ना, प्रसंद प्रसंद ना इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा प्रसन्न हुए आचार्य आवर्जिता है ना आवर्जिता का प्रसन्न हुए प्रसन्न इस प्रकार विनम्रता आदि के द्वारा प्रसन्न हुए आचार्य उपदेश करेंगे उपदेश करेंगे उपदेश कहेंगे किसे कहेंगे ज्ञानम से कर ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञानम को है ना तो विशेषणों विशेषण यथोत्थ विशेषण वाले वो कैसा ज्ञान ज्ञान है जिसमें सभी कर्मे अंतर्भूत हो जाते हैं सर्वा कर्मा सर्वम कर्माचलम पाठ ज्ञानी का समाप्त तो इन विशेषणों तो वाला ज्ञान का उपदेश करेंगे और कौन उपदेश करेंगे ज्ञानी ना हाँ कौन उपदेश करेंगे हाँ, करेंगे? हाँ। और केवल ज्ञानीना नहीं श्री कृष्ण ने तत्वदर्शिना भी कहा है तो ज्ञानी ना है ना ज्ञानी का है यहाँ पर शास्त्र वेदता शास्त्र का विद्वान परोक्ष ज्ञान जिसको अच्छी प्रकार है शास्त्र का समय ज्ञान रखता है तो ज्ञानी और तत्वदर्शी ही अर्थ है कि यथावत्त तत्व का साक्षात्कार करने वाला परमा, परमात्म रूप तत्व सर ब्रह्म तत्व जैसा है वैसा ही साक्षात्कार करने वाला वेदांत जैसा उपदेश करते हैं जैसे ब्रह्म स्वरूप का वैसे साक्षात्कार करने वाला तो जितने शास्त्र ज्ञानी है क्या वे सभी तत्वदर्शी है क्या शास्त्र ज्ञानी तो सभी अभी तक नहीं होते हैं है ना शास्त्र जिसके अंदर वैराग्य है जो या तो कहे संपत्ति साद, मतलब साधन चतुष्ट संपन्न जो व्यक्ति है तो वो शास्त्र ज्ञानी होने के बाद में वो क्या होता है तत्व दी हो जाता है ये देख तो पंक्ति लगाएंगे ज्ञानवंता केचित, केचित ज्ञानवंता कुछ लोग ज्ञानवान होने पर भी यथावत तत्व तो को जानने वाले नहीं होते हैं यथावत तत्त्व का साक्षात्कार करने वाले नहीं होते हैं। नहीं अच्छा ना कन्न नहीं करना ना दूर है ऐसा लगाना कहा लिया पाठ ज्ञानी ना है ना ठीक है अब लगाएंगे के ज्ञानवनता अभी कुछ लोग ज्ञानवान होने पर भी यथावत तत्व दर्शनशिला यथावत तत्त्व का साक्षात्कार करने वाले होते हैं ज्ञानवान होने पर भी केचित केचित कहा ना कुछ लोग जो सर्वे नहीं कहा भाषाकार भगवान ने कि ज्ञानवान होने पर भी कुछ लोग यथावत तत्व का साक्षात्कार करने वाले होते हैं अपरे ना मतलब अन्य नहीं, था नहीं होते हैं यह कैसे लगाएंगे अपरे ज्ञानवंता यथावत तत्व दर्शनशीला न कि अन्य लोग ज्ञानवान होने पर भी यथावत तत्व का साक्षात्कार करने वाले नहीं होते हैं अतः अतन इस प्रकार विशेषण लगाते हैं तत्व दर्शिना की इसका विशेषण ज्ञानी होता है तत्वदर्शी ज्ञानी के पास से अच्छा दोनों होना चाहिए यदि वो पूर्व जन्म के संस्कार बसाते यदि वो तटुदर्शी हो गया है और शास्त्र ज्ञान नहीं है तो भी शिष्य की जिज्ञासाओं का सम्यक समाधान नहीं कर सकता है है ना ठीक ठीक प्रक्रिया को समझा नहीं सकता है तो इसलिए क्या है कि उसका शास्त्र ज्ञानी भी होना चाहिए अनुभव भी होना चाहिए उसको तो अच्छा रहता है अब लगाएंगे ये सम्यक दर्शी जो सम्यक होते हैं मतलब यथावत परमात्मा का साक्षात्कार करने वाले होते हैं कई उपदिष्टम ज्ञानम उनके द्वारा उपदृष्ट ज्ञान कार्य समम कार्य करने में समर्थ होता है इस अन्य लोगों से प्राप्त ज्ञान कार्य करने में समर्थ है? नहीं होता है इति या भगवान का मत है तो अब इसका अन्वय भाष्य अनुसार क्या होगा वैसे सामान्यता यही अर्थ करते हैं अन्य टीकाकार की उसकी प्रणाम सेवा और परिप्रश्न के द्वारा प्रणाम सेवा और परिप्रश्न के द्वारा उस आत्म तत्व को जानो हो, हो पर ये भाष्यकार भगवान के अनुसार क्या होगा यहाँ पर अर्थ कि ऐसा की मोक्ष प्राप्ति के साधन को जानो यही हुआ ना एन विधिना प्राप्त थे कि ज्ञान प्राप्ति के साधन को जानो अथवा जिस विधि से ज्ञान प्राप्त होता है उस विधि को जानो सही है तो आगे फिर क्या होगा प्रणिपातन सेवया परिप्रशन ज्ञानीना ज्ञानम उपदेश प्रणाम सेवा और परिप्रश्न के द्वारा वे ज्ञानी ज्ञान का उपदेश करेंगे तो यही ज्ञान प्राप्ति ठीक है अब हो गया ना चलिए तथा सती क्या तथा सती और वैसा होने पर ईदम अपनी समर्थम इदम अपनी वचनम समर्थम या वचन भी चन या, या है समर्थ यह भी, भी? भी समर्थ है यह वचन भी उचित है कौन सा वचन तो देखो आगे यज्ञ पांडवा देखो ये सब याद रखना भास्कर भगवान ने ज्ञानीना पद कर से क्या किया तत्व दर्शिना का है। आ, किया है हाँ ये सब याद रखने रखेंगे आप यहाँ पर शब्द भी अर्थ किया है अच्छा तत्व दर्शिना कर दर्शिना हो गया ना आ, देखेंगे पांडवा यद ज्ञापन एवं मोहम्मद नी पांडवा पांडवा एव पुन न नी हे पांडवा यद यज्ञवा यत है ना यत से लेना है ज्ञानम और यहां ज्ञातवा करके प्राप्त भाषाकार के अनुसार ज्ञातवा का क्या है प्राप्त भाष्ट में आएगा कि यथकार से यद ज्ञानम की जिस ज्ञान को प्राप्त करके हे पांडव जिस ज्ञान को प्राप्त करके एवं इस प्रकार है पुनः मोहम न कि पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा जैसा इस समय तू मोह को प्राप्त हो रहा है ऐसा आगे मोह को प्राप्त पांडव जिस ज्ञान को प्राप्त करके इस प्रकार तू पुनः मोह को प्राप्त नहीं होगा अब देखेंगे ए न भूतानी अशेषण दृक्षसी आत्मनी अथो मई ए न अब भूतानी अशेषण वृक्षसी आत्मनी पूर्ण रूप से जिस ज्ञान के द्वारा पूर्ण रूप से इन सभी भूतों को आत्मनी वृक्ष अपनी आत्मा में देखेगा या जिस ज्ञान के द्वारा भूतानी करते सभी प्राणियों को अशेषण पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में देखेगा सभी प्राणियों को पूर्ण रूप से किसने देखेगा अपनी आत्मा में देखेगा क्योंकि सब कुछ ये परमात्मा सब कुछ ये परम परब्रह्म में ही विद्यमान है और परब्रह्म ब्रह्म में क्या है अपना आत्मा ही है परब्रह्म अपना आत्मा ही है अपना स्वरूप ही है अपना स्वरूप ही है तो सब कुछ क्या है अपने स्वरूप में ही विद्यमान है अभी भगवान कहते हैं अपनी आत्मा में ही देखेगा और देखेंगे अथोमय है ना अथा अथो का इसके पश्चातमय मुझ में देखेगा इसके पश्चात किस देखेगा मुझ में देखेगा किसे भूतानी सभी प्राणियों को पूर्ण रूप से मुझमें देखेगा भाषाकार भगवान ने तात्पर्य बताया इसका कि अपनी आत्मा में देखेगा और मेरे में देखेगा तो भगवान ने बताया है इसके द्वारा क्या है क्षेत्र और ईश्वर की एकता को जानेगा हाँ क्षेत्रज्ञ जीव मतलब क्षेत्र को जानने वाला जो क्षेत्र प्रत्येक है उसकी क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र में रहने वाला जो आत्मा है जिसको भी जीव कहते हैं उसकी और ईश्वर के साथ एकता को जानेगा जीव और ईश्वर की एकता को जानेगा यह सर्वांतरात्मा है ना वो क्षेत्र में रहने के कारण उसको क्या देते हैं क्षेत्र क्षेत्र में रहता है उसको जानता है क्षेत्र के कारण ही क्षेत्रज्ञ नहीं तो वो शुद्ध ब्रह्मी है वो अब पंक्ति लगाएंगे यद्ञात्वा यज्ञ यद लेना यज्ञान तय उपदिष्टम तय से क्या लेना है तत्विना ज्ञानिया तत्वद्रशि ज्ञानियों के द्वारा उपदिष्ट है तत्वृशी ज्ञान ज्ञानियों के द्वारा उपदिष्ट जिस ज्ञान को प्राप्त करके यथ कर देना ज्ञानम और ज्ञानम के साथ इन्होंने विशेषण दिया है कई उपदिष्ट उनके द्वारा उपदिष्ट उनके द्वारा उपदेश किया गया किसके द्वारा तत्व दृष्टि ज्ञानियों तो के द्वारा उपदेश किया गया और ज्ञातवा करते भाष्यकार भगवान करते हैं अधिगम्य ज्ञातवा का क्या है और अधिगम्य कर थे प्राप्त और पुनः यथा यथाईरानी मोहा गय मो को प्राप्त हो गया है जैसे इस समय प्राप्त हो गया है यथा एव, प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा हे पांडव और ज्ञाते ज्ञानेन जिस ज्ञान के द्वारा प्राणियों को यहाँ पर ब्रह्मदीन स्तंभ पर्यंता भूतानी कि ब्रह्मा से लेकर स्तम्भ पर्यंत सभी प्राणियों को पूर्ण रूप से अपनी आत्मा में देखेगा दृश्य है, है। मतलब देखेगा अच्छा तो यहाँ साक्षात का है ना कि ब्रह्मा से ब्रह्मा से लेकर तीस पर्यंत सभी प्राणियों को पूर्ण रूप से साक्षात अपनी आत्मा में देखेगा साक्षात हाँ अपनी आत्मा में देखेगा आत्मनी करते प्रत्येक आत्मनी की प्रत्येक आत्मा में देखेगा जो अपना आत्मा है ना वो प्रत्येक गर आत्मा गर्थ प्रत्य होता है अंतरात्मा आत्मा क्या है हाँ अंतरात्मा में देखेगा किस प्रकार मत संस्थानी ईमानी भूतानी ईमानी भूतानी मत संस्थान मत संस्थानी ये सभी प्राणी मेरे में स्थित है ये सभी प्राणी मेरे, मेरे में स्थित है इस प्रकार देखेगा ये ज्ञानियों की अनुभूति होती है की सब कुछ मेरे में स्थित है और एक अपने से अतिरिक्त कुछ है नहीं ये भी आगे आएगा कि सब कुछ मैं हूँ सब कुछ ये भी अनुभूति होगी सब कुछ है और जब मैं ब्रह्म हूँ इसलिए मैं सब कुछ में पृथ्वी में हूँ जल में हूँ तेज में हूँ ये होती है यानी कि है ये और ये शुरुआत भाव उसको कहते हैं यहाँ पर भगवान ने क्या बताया है ये सभी प्राणी मेरे में स्थित है अभी यहाँ यही बताया जा है इस प्रकार अथो इसके बाद किस प्रकार देखेगा ये सभी प्राणी मेरे में स्थित है किसने मुझ अंतरा प्रत्येक आत्मा में सभी प्राणी स्थित है अथो अभी मई मई यहाँ पर देखेंगे वासुदेव वास परमेश्वर क्या अर्थ का अथो अर्थ होता और अथो के लिए चाह शब्द लिखा है ना वासुकान्य उसका अर्थ और मुझ वासुदेव सर्वेश्वर में भी मुझ वासुदेव सर्वेश्वर में भी ईमानी है ईमानी भूतानी संस्थानी कि ये सभी प्राणी स्थित है इस प्रकार समझेगा तो अपने में प्राणियों को स्थित देखेगा और मेरे में देखेगा इसका क्या तात्पर्य है तो भास्कर भगवान बताते हैं सर्वोपनिषद प्रसिद्ध हम सभी उपनिषदों में प्रसिद्ध क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की, की एकता को देखेगा या क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता को अनुभव करेगा क्षेत्रज्ञ और ईश्वर की एकता का हाँ, मतलब दोनों की एकता का अनुभव करेगा एक अद्वितीय आत्मा का हेतु अनुभव करेगा हाँ एक अद्वितीय आत्मा का हेतु अनुभव करेगा जी एक आत्मा ही है सब ये सब कुछ क्या ये एक आत्मा ही है जो कुछ है सब ऐसा अनुभव करेगा ये इस तरह इसमें हाँ एक श्लोक हो देख लो किंचन से महात्म्यम क्या एसस् ज्ञान से महात्म्यम किन क्या ये एस्य ज्ञानस्य महात्म्यम किम और इस ज्ञान का महात्म क्या है रिपोर्ट पापे सर्वे पाप क्रितम सर्व ज्ञान वृजिम संतरी अति चेद पापेभ्य सर्वे पापक्रितम सर्व ज्ञान ज्ञान वृजन सकभ्यपेभ्य छेद पापे पाप सर्वे पापेभ्य पापकृतम असी चेतकर्थ यदि सर्वे पापेभ्य क्या पापेभ्य सर्वे पाप कर ऐसा लगा लेना पापेभ्य सर्वेभ्य कि करने पापे भ्या, सर्वे भ्या। पाप करने वाले सभी मनुष्यों की अपेक्षा छेद पापेभ्य सर्वे यदि तू पाप करने वाले सभी प्राणियों की अपेक्षा पाप करने वाले सभी प्राणियों की अपेक्षा अपी भी अपी का भी अन्ही कर सकते हैं हाँ पाप कृतम असी अत्यंत पाप करने वाला है यदि तू पाप करने वाले सभी प्राणियों की अपेक्षा भी अत्यंत पाप करने वाला है पाप करने वाले सभी प्राणियों की अपेक्षा भी अत्यंत पाप करने वाला है मतलब सबसे बड़ा पापी है तो ज्ञान की महिमा देखना सर्वम रही पाप को सभी ज्ञान प्लव एवं संतर थी ज्ञान रूप नौका से ही सर जाएगा ज्ञान रूप नौका से ही हाँ सभी पापों को ज्ञान प्लव एवं एवं लगाया है कि ज्ञान रूप नौका से ही सर जाएगा ये ज्ञान की महिमा है तभी बोला ना अच्छा ठीक है अब देखेंगे ये ज्ञान का महत्व है ये लगाएंगे अपी असी असी मतलब वो मध्यम पुरुष एक भजन का रूप है पाप्या पाप की अपेक्षा पाप पाप पापकृतमा का क्या अर्थ है पाप पापकृत देखो पाप अभ्यास शब्द पहले लिखा है उसका अर्थ भाष्यकार भगवान ने बाद में लिया पाप कृत्या है जी श्लोक का शब्द पहले और वर्ष बाद में यहाँ पर देखना कि यहाँ पर पहले अर्थ कर दिया बाद में सब शब्द लिखा है कोई बात नहीं तो पाप माँ का विग्रह क्या है, अच्छा है पाप असैन पापकृत अत्यंत पाप करने वाला है सर्वम ज्ञान प्लब यहाँ पर एवं ज्ञानम एवप्लम कृत्वा की ज्ञान को ही नौका बना करके ब्रजनम का अर्थ मतलब पाप रूप समुद्र को पाप रूप ब्रजनम कर पापम और उठी कर दिया पाप रूप समुद्र को अच्छी प्रकार कर जाएगा पाप रूप समुद्र को उतर जाएगा यहाँ भाष्यकार भगवान कहते हैं अर्थ है, है यहाँ पर या मतलब मुमुक्षु के प्रकरण में यहाँ पर मुमुक्षु के लिए धर्म को भी पाप कहा जाता है धर्म को भी क्योंकि पूर्ण अपाप धर्म कर तो जैसे आपका पाप बंधन कारक है वैसे पूर्ण भी बंधन कारक है यदि पाप का फल सुख सुख भोग तो पूर्ण का फल भी क्या सुख भोग पाप भल, पाप दुख भोग से अरुचि हो सकती है क्यों मैंने पाप किया इसलिए मैं दुख भोग रहा हूँ तो इसलिए हमको क्या है पाप नहीं करना चाहिए पर सुख भोग में तो और आसक्ति होती है तो पाप तो पूर्ण और ज्यादा बंधन कारक हो जाता है तो मुमुक्षु के प्रकरण में पूर्ण को भी क्या कहा जाता है पाप कहा जाता है तो सब मतलब पूर्ण पाप दोनों से पार हो जाएगा सभी बंधनों से पार हो जाएगा ओम पूर्णमद पूर्णमीदम पूर्ण पूर्णमृश्यू महसा पूर्णमाला आपका कितने बजे है साथ आपका